जब भी कोई नया खिलौना बाजार में आता, मनु के वालिदान उसके लिए वो खिलौना खरीद लाते। उसका कमरा भरा हुआ था टेड़ी बियर से, बार्बी से और रेसिंग कार से। एक बार मनु की अम्मी उसके लिए एक तीन का डब्बा ले आईं। ये क्या है अम्मी? ये मेरे अजीज बच्चे के लिए है। धात के सिपाही। अब तुम्हा� अपने अंदर से सौ फौजी बाहर निकाले, जो धात के बने थे, उन सौ फौजियों में से एक फौजी मुखतलेफ था। ओह, इस बेचारे फौजी की तो सिर्फ एक टांग है, अम्मी। ओह, उन्होंने गलती से ये डिब्बे में डाल दिया होगा। इसमें तो खामी है। मैं इसे लौटा दूंगी नहीं, अम्मी, आपने ही तो कहा इसका नाम होगा कप्तान दिन। बाकी सारे एक से हैं। उनका नाम रखना मुश्किल है। मैं तो जान ही नहीं पाऊंगा ना मैं किसके साथ खेल रहा हूँ? लेकिन मुझे ये पता रहेगा कि दिन कौन है? ये एक खास वाजी है। ओह मेरे बेटे, मैंने तुम्हें बिल्कुल सही तरबीत दी है। तुमने सही कहा। इसमें कोई खाम मनु को कप्तान टीम पसंद आया उसने अलमारी में उसे रख दिया सुना कप्तान टीन तुम मेरे खिलौनों पर नजर रखना मेरी गैर हाजरी पर समझे अब हम एक हैं हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है माना खाना तैयार है ठीक है कप्तान टीन मिलते हैं बाद में टीन को भी मनु से लगाव हो गया मनु के दरवाजा बंद करते ही सारे दिन सब पर नजर रख रहा था। पांडा ने अंगड़ाई ली और पीट को ताना। सिराफ जो बुरी तरह से गिरा हुआ था, खड़ा हो गया। बार्बी ने अपनी गर्दन को सीधा किया, जो उल्टी जाने थी। ओह, खेलने का वक्त आ गया। अरे, मानू कहाँ गया? क्या हुआ है तुम्हें? थोड़ी देर पहले ही तो वो हम सबके साथ खेल रह ओ, मैं तो एक चिमगादर हूँ मैं दिन में सोता हूँ इसमें मीरा क्या कसूर? दिन <laughs> ने उनकी बकवास बातों को अनसुना कर दिया उसकी निगाहें तो की हुई थी दूर एक चमकती गुड़िया पर वहाँ एक बैलरीना अपनी एक टंक पर खड़ी थी एक बड़े से किले में उसके लिबास में मुख्तलिफ तर्तीब की चमक थी उनमें से सबसे चमकदार था दिल जो उसके लिबास के बीचोंबीच लगा हुआ था। वो अपने एक पैर पर नाचती थी, उसका दूसरा पैर हवा में लहराता था। किले के, के बाहर एक खूबसूरत तालाब मौजूद था। वो पानी गुड़िया के चेहरे पर सुबह की शबनम की तरह चमकता। टिन बस उसे ही देखता रहता। वाह, मैंने इनकी जैसा ट्रेसी हाँ बिल्कुल ठीक फरमाया वो हमेशा अपने एक पैरों पर खड़ी रहती है वो एक बेहतरीन और मजबूत बैलेरिना है ओ माफी चाहता हूँ मुझे गलत मत समझना मैं अनजान था कि मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ ओ बिल्कुल नहीं तुम तो एक अच्छे फौजी हो रहन और इज्जतदार इतनी इज्जत अफजाई क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 क्या वो मुझे दोस्त बनाएगी? खैर मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए। यहाँ बैठकर उसके बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। मिस्टर डॉल्फिन, यहाँ से उतरने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे मिस ट्रेसी से बात करनी जाना है। मैं अपने दिल की बात उन्हें बताना चाहता हूँ। ये क्यों नहीं? पर अग और तुम एक फौजी हो, वो भी एक पैर वाले। क्या तुम्हें यकीन है वो तुम्हें अपनाएगी? मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह का दुख पहुँचे। माफी मत मांगो दोस्त, तुमने तो सच कहा है। मेरा सिर्फ एक ही पैर है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास दिल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 तब भी दिन अपनी पूरी ताकत से उठकर ट्रेसी की जाने बढ़ा। आखिरकार दिन किले पर जा पहुंचा। वो बेहद घबरा रहा था, पर उसे पता था कि उसे क्या करना है। बता दे दिन कि वो कितनी हसीन है, और तुम उसको और करीब से जानना चाहते हो। अ सलाम खातून, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत हसीन ह� क्या ओह ना नहीं मेरा मतलब आप बहुत हसीन हैं मेरा मतलब यह कतई नहीं है कि दूसरे बदसूरत है लेकिन मेरा मतलब यहाँ कोई बदसूरत नहीं यह किला भी बहुत ही खूबसूरत है ओह यह तालाब भी जिराफ और यह पांडा सब ये बहुत खूबसूरत जानवर हैं मैं आपको कोई जानवर नहीं बोल रहा ओह मुझे अपनी बकवास <laughs> तुम तो कई बार गिरे हो यहां आते हुए। ओ हाँ, एक पैर से चलना इस दुनिया में वाकई बहुत हिम्मत का काम है। ओ हाँ, मुझे माफ करना। अरे माफी मत मांगो, छलांग लगाना तो एक अच्छी कसरत है। हाँ। ट्रेसी अपनी निगाहें टिन पर से हटा ही नहीं पा रही थी। उसने कभी इतने मजबूत इरादों वाला फौजी नहीं देख मैं यहां तुमसे यह कहने आया हूँ कि तुम इस दुनिया की खूबसूरत बैलेरिना हो और मैं तुम्हारा दोस्त बनना पसंद करूंगा शुक्रिया कप्तान टीना और ट्रेसी ने पूरी रात तालाब के सामने बिताई हंसते और बाते करते हुए ये बहुत ही प्यारी रात थी उन दोनों के लिए आओ मैं तुम्हें अपने नए खिलौने ओ कहां गया अम्मी, क्या आपने मेरे कप्तान दिन को कहीं देखा हम्म इतने सारे खिलौने ओह दांत का फौजी ये क्या ये तो टूटा हुआ है मैं इसको अच्छे से रुखसत कर देता हूँ. रस्सी में बैठो और जाओ फौजी हम चुदा होते हैं फौजी सफर मुबारक हो तुम्हें ओह नहीं आ क्या समझ जा रहा हूँ पानी में कश्ती तेजी से बहे जा रही थी मगर दिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था नहीं नहीं मुझे लौटना ही होगा मां के पास ट्रेसी के पास मगर इससे पहले कि दिन कुछ सोचे वो एक गहरे गटर की जानिब तेजी से बढ़ता गया अब पानी का बहाव धीमा हो गया था टिन ना ही कश्ती की सिंठ बदल पा रहा था और ना ही छलांग लगा पा रहा था। उसे पता था कि वो पानी में डूब रहा है। उसने कोशिश की कश्ती की सिंठ बदलने की, लेकिन तभी नहीं, नहीं, नहीं। पानी अब समुद्र में जा मिला। कश्ती पूरी तरह टूट गई। टिन धात का बना था। उसने पूरी कोशिश की, पर फिर भी वो तै ओ ट्रेसी, मुझे माफ कर देना। नहीं, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मैं कप्तान टिन हूँ। मैं कोशिश करूँगा और पूरी जान लगा दूँगा कि मैं ट्रेसी और मानों के पास लौट सकूँ। पर इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब टिन ने छलांग लगाना शुरू किया। जैसे ही वो सिंथ में छलांग लग मैं तुम्हारा खाना नहीं हूँ मुझे बाहर जाने दो साबित कदम फौजी ने बाहर निकलने की कोशिशें शुरू कर दी जिससे मछली बेचैन हो उठी तब तक मछली समंदर की सतह पर आ चुकी थी तभी पकड़ लिया मैं आज इस बड़ी मछली की घजा बनाऊंगा बावर्ची ने मछली को बावर्ची खाने पर रखा और उसको एक बड़ी चु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 वो वहाँ पहले भी आ चुका था। वो वही घर था। वो फिर से वही लौटा अपने मालिक मनु और अपनी प्यारी ट्रेसी के पास। ये तो मेरा कप्तान टीट है। मैंने कल्ले से खो दिया था। ओह शुक्रिया। इसे फिर से मुझे देने के लिए। दिन बेहद खुश था मनु को देखकर, पर उसकी आंखें तो अपनी दिल अजीज बैलरीना को टिन ने उसे देखा तो उसकी निगाहें उसी पर थम गईं। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बावर्ची का पैर फिसल गया और टिन जलती हुई आग में गिर गया। नहीं, कप्तान टिन। पर बहुत देर हो चुकी थी। टिन पिघल रहा था पर उसको तकलीफ महसूस नहीं हुई। वो तो बस बैलेरिना को देखे और देखे जा रहा था। ट्र तभी मनु को एक तरकीब सूजी। उसने खिड़की की तरफ दौड़कर उसे खोल दिया। इस तरफ जाओ हवा और उस आग को बुझा दो। मगर हवा आग को बुझा न सकी, बल्कि हवा ने बैलरीना को भी उस आग में धकेल दिया। ओ नहीं, ट्रेसी। सारे खिलौने ये नजारा देख रहे थे कि तीन ट्रेसी दोनों आग में झुलस रहे हैं। � फिर वो दोनों अब साथ थे। मनु की अम्मी आने तक आग बैलरिना और टीन दोनों को पूरी तरह जला चुकी थी। वहाँ अब कुछ भी बचा नहीं था। अम्मी, फ्रेशियोटिन नहीं रहे। ओह, मुझे बहुत अफसोस है मेरे बेटे। पर वहाँ क्या है? क्या दिल है उस जगह पर? वहाँ दिल था। पिघला हुआ दिल था जो पिघले हुए धात से बना था उस दिल के बीचों बीच लाल रंग का छोटा सा दिल था ठीक उसी तरह का दिल जो बैलरिना के लिबास के बीचों बीच टंगा था वहां सिर्फ वही बचा था मनु को अपने खिलौनों से वाक्फियत थी वो जानता था कि वहां क्या हुआ और क्यों उसने हंसकर उस दिल को उठाया और